श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री आधारम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्रीराधारमण हरि गोविंद जय जय गुववृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जय त्रिपराशर सूनु सत्यवती हृदय व्यासो यस्य यहाँ कमलगल्तम वाग्ममृतम जगत्प्रवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धामम नमा हृदय से प्रेरणाया तो रूपोपि तस्य हरे पदकमल श्री वंदे श्रीचतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् वैष्णवां श्रीप्र श्री जात सह गणरघुनाथन्वितम सजीव साइतम सवधूतम पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधाकृष्ण पाद सह गणलता श्री विशाखाता पात्रपात्र विचारणम न कुरते न स्वरम वीक्षते दिचारण नि नवा काल प्रतीक्ष प्रभु सद्यो यश्रवणे क्षण प्रणमुन ध्याना दुर्लभम दत्ते भक्तिरसम सगवान् गौर परो गति नारायण नमस्कृत्य नरम चु नरोमं देवीं सरस्वती व्या तक जयंबी तप्त कांचन गौरा राधे वृंदवनेश्वरी भुष्हांसुते देवी प्रमामी हरिप्रिए हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुर मंद मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र, यत्र पद्मना च पुराण पठनम यो तत्वस तो हरी बुलशसुवृंदवन दिलाकी जय एक सौ तिहत्तर एक सौ तिहत्तरवासम अह निषात्रंसनाद चंच कंपाकोटिज्वलितव भे बाह्य मभ्यंतर गाढ़स्नेहांधग्रसित अद्भुत प्रेम मूर्तो श्रीराधाधवाक्ष परमे मधरम तद्वयम धाम जाने तद्वयम धाम जाने कोई अपूर्व तेज है जिसको मैं परम उपास्य के रूप में जानता जान रही हूं जय हुआ जिसे परम परम उपास्य सर्वोपम उपास्य के रूप में जाने मैंने निर्धारण किया है तो जैसे असातु तो ब्रह्म जिज्ञासा है तो उसे परतत्व के रूप में उसकी जिज्ञासा मैंने की है वह परतत्व है ऐसा मैं निर्णय करके बैठी विच्छेदाभास माना अब कभी श्री प्रिया जी विच्छेद के आभास मात्र से भी हो जाती है श्री में वो लीला वर्णन की है कि श्रीप्रिया लाल आनंदपूर वृंदावन में बन विहार कर रही हैं और कोई भ्रमर वृंदावन के अनंत अनंत पुष्प उनको छोड़ करके शिवप्रिया के मुख से बोलने में, में जो अपूर्व सुगंध उत्पन्न हो रही है बोलने के साथ साथ जो सुगंध आ रही है उस सुगंध से आकृष्ट हो करके बार बार प्रिया के मुख की ओर ही वो भोरा घूम रहा है और श्री प्रिया एकदम व्याकुल होकर के शाम सुंदर से लिपटती हुई कह रही हैं कि अरे इस भ्रमर को देखो ये वृंदावन के इतने पुष्प हैं परंतु उन पुष्पों की ओर नहीं जा रहा है और बार बार मेरे मुख की ओर मेरे अधरों की ओर ही जो जब बोलती हूं तो उसे जो श्वास निकलती है सुगंध निकलती है उससे आकृष्ट होकर के ये मेरे अधर की ओर ही बार बार आ रहा है और उस समय श्री श्याम सुंदर अपने लीला कमल से उस भ्रमर को कहीं तारित करते हैं और भ्रमर जब श्याम सुंदर की तालना से कहीं दूर उड़ जाता है और पास में सखी कह रही हैं बोले अरी सखी निश्चिंत तो हो गो मधसूदना श्री मधसूदन चले गए और मधसूदन सुनते ही श्री प्रिया सामने श्याम सुंदर विराजमान ने गलइया दिए हुए हैं श्याम सुंदर कहीं गए नहीं हैं शिप प्रिया एकदम व्याकुल हो जाती है और व्याकुल होकर के कहने लगती है हाय चंद्रावली की कोई सखी उनको भोरा करके ले गई क्या हाय ब्रिज में कोई आपत्ति आ गई क्या क्या इंद्र ने दोबारा ब्रिज के ऊपर कोप किया ब्रिज में क्या केशी दैते आ गया क्या श्याम सुंदर क्यों चले गए हाय मुझे ऐसा कठोर व्यवहार श्याम से नहीं करना चाहिए था कि मैं उनको आदेश दे रही हूं ये मैंने उचित नहीं किया उस सब कह रहे हैं कि प्रिय ये कैसा संभ्रम है मैं यहां हूं तब श्री प्रिया जी को ध्यान आए और वे कह रही हैं कि अरे मुझे भ्रम हो गया तो यहां पर उसी ऐसी ही किसी लीला का वर्णन कर रहे हैं कि बिच्छेदा भाषा मानत विच्छेद हुआ नहीं है विच्छेद का आभास मात्र है पंत विच्छेद के आभास मात्र से आह निमिष तो गात विश्वंस नादव एक क्षण में ही गतो ना मधसूद मदसूर्न चले गए छोड़ गए केवल इतने मात्र को सुनकर के जहां गात गात्र विश्वंस नादो श्रीप्रिया उनके श्रेयंग शिथिल हो जा व्याकुल हो जाए और किसी तमाल वृक्ष का सहारा लेकर के श्री श्याम का ही सहारा लेकर के तमाल वृक्ष समझ करके श्याम सुंदर का ही सहारा लेकर के वहां खड़ी हो जाए प्यारे का सहारा लेकर के विराजमान हो जाए तो गात्र विशंसन जिनके श्री अंग में सामर्थ्य नहीं रहे अपने आप को संभालने की शिथिल हो जाए चंच कल्पात्म कोटि ज्वलित में और श्री प्रिया के श्री श्रीअंग में ऐसा ताप उत्पन्न हो जाए विरह का कि कल्पान कोटि प्रलयकालीन जो अग्नि है उस करोड़ों प्रलयकालीन अग्नि के समान चंचल माने चंचल माने चमचमाती हुई जो अपूर्व से तेज भड़क रही है ऐसी दंडमान जो अग्नि है ऐसी अग्नि के द्वारा कोटि ज्वलित में शिप्रिया ज्वल जल रही हैं, जलने लग जाएं जाए बाह्य मभ्यंतर चौ भीतर में विरह ताप इतना सा सुन्न्य मात्र से और बाहर में विरह ताप हो जाए बाह्य अभ्यंतर दोनों जगह तो भीतर का जो ताप है वही श्रीरंग में बाहर भी प्रकट हो जाए ऐसी अपूर्व दशा अपूर्व शिप्रिया के शंग में कहीं सामने प्रकट हो जाए गारहानुबंधक ग्रसित मिव तय अद्भुत प्रेम मूर्ति इस प्रकार गार् स्ने ही जैसे इन दोनों को गूथ रखा है प्रिया जी प्रियाजी और लाल जी इन दोनों को गार्ह जो स्नेह है उस स्नेह ने ही जैसे गूथ रखा है तो गार स्नेहानुबंधक ग्रसित मिव पूर्व जो स्नेह है उसने ही इनको साध रखा है अद्भुत प्रेम मूर्तियों ऐसे दोनों के दोनों अद्भुत प्रेम मूर्ति होकर के विराजमान है श्री राधा माधव पर मे ही मधुरम तद्वयम धाम जाने इस प्रकार श्री राधा माधव ये परम इ मधुरम परम मधुर होकर के विराजमान है श्री राधा और माधव दोनों के दोनों परम मधुर होकर के विराजमान है तद्दयम धाम जाने ऐसे कोई अपूर्व राधा माधव जिनका नाम है ऐसा कोई अपूर्व तेज विराजमान है तद्दयम धाम जाने ऐसा कोई अपूर्व प्रकाश श्रीमद वृंदावन में विराजमान है जो कि सब को प्रकाशित करते हुए सब को अपने रंग में रंगते हुए विराजमान हो रहा है इस तेज का नाम क्या है बोले एक का नाम है राधा एक का एक तेज का नाम है माधव ऐसा कोई अपने तेज विराजमान है और तेज कहने का मतलब है कि स्वयं भी प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाशित करे जो स्वयं भी प्रकाशित हो और दूसरे को भी प्रकाशित करे उसको फिर तेज कहेंगे ऐसा तो कोई अपूर्ण तेज है तो ये अभी भिछे, हुआ नहीं है केवल का आभास मात्र है कहा गया है कि मधसूदन माने भौरा चला गया है परंतु शिवप्रिया जी समझ नहीं शाम शामचंद्र चले गए तो विच्छेद के आभास मात्र से ही शिप्रिया व्याकुल हो जाए और वो जो अद्भुतता है वो अद्भुतता ये प्रेम वैचित्र सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान श्री श्याम सुंदर उनके मुख पर परम कोमल है और परम कोमल श्री श्याम सुंदर उनके मुख के ऊपर कभी नृत्य करने में ही भाव भावजन्य कोई रुखाई आ रही है व्याकुल हो वही जो जो सोहले सोहले की की लीला लीला है, वो सोहले की लीला बड़ी और छोटी सहेली उन दोनों की जो लीला उसका बड़े सुंदर वहां वर्णन कर रहे तो वो पहले एक बार ग्रपड़ किया था तो वो वो जो अपूर्व है वो अपूर्व इनकी भावना है वो भावना अपूर्व से मैंने प्रिया जी के श्याम सुंदर के श्रीमुख के ऊपर तनिक से रुखाई आने पर और श्री प्रिया एकदम व्याकुल होकर के विराजमान हो जाए और सखी से कह रही है कि अति की गति सब है गई अरे सखी अति की गति हो गई है मुझे श्याम सुंदर से मिला दे शाम सुंदर से मिला दे ऐसे व्याकुल हो जाए जहां पर ये प्रेम वैचित्र्य जो है वो विराजमान सोहेला लो रुच बढ़त ज्यो ज्यो चढ़त चौंक अपार एक तन मन बिमल दो और चाहत बिहार शिवप्रिया जी श्याम सुंदर को ही सब प्रकार से सुख देना चाहती है और सोहिली सुख रुचि श्री श्याम सुंदर को कैसे सुख दिया जाए ये रुचि ही उनमें निरंतर निरंतर बढ़ रही है और शिवप्रिया लाल दोनों में ही अपूर्व से चाहत चौप अपार चौप जो है वो चौंप बढ़ रही है दोनों की चौंप चौप माने एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है वो दोनों में अपूर्ण रूप से बढ़ा है और एक तनम विमल दो यद्यप एक तनमन है तो बिहो चाहत बिहार नित्य बिहार जाने और सखी से तनिक तनिक्षा ये सुन करके कि श्याम सुंदर वो मत्सून चले गए हैं व्याकुल हो रही है और कह रही है अति की गति सब हो चुकी तन धराए मेरी जीवन प्राण बल ए, ए मिला सखी अति की गति हो गई है शरीर धैर्य नहीं धारण कर सकता है मुझे शाम सुंदर से मिला दे मिला दे और शाम सुंदर पास नहीं प्रेम वैचित्र में विराजमान हो रही है कह रही है कि अति की कह रही है अति की गति सब हो चुकी अब कछु रही रती न, मीन तरफत तरफत कर फरारत, फर फरफरात जल बिन मीन तो अति की गति सब हो चुकी अब कछु रति रही अब रति मर भी कुछ बाकी नहीं रहा अब कछु रति रहीन रत्ती मात्र भी अब धैर्य मेरे पास में नहीं रहा है तरफर तरफर करत फर उसमें सुप्रिया तरफर तरफर फर तर फर, तर फर, तर फर आ रही है जैसे जल बिना मीन जैसे जल के बिना मीन व्याकुल हो जाए तनिक भी ध्यान नहीं है तन तन न धीरज धैर्य मन हो निपट अधीर तनिक विश्व प्रिया को धीरे धैर्य नहीं है मन अत्यंत अधीर हो रहा है पलक से नहीं परत है वो शाखा मृग रिपुच एक पलक के लिए भी अब प्यारे के बिना नहीं रह सकती हूं जैसे शाखा मृग रिपु माने एक ऐसा बबूल का कांटा उस बबूल के कांटे को कहते हैं बंदर का बेरी, शाखा रिपु शाखा मृत माने बंदर और उसका रिपो माने कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कांटा होता है वो कांटा आगे से टेढ़ा होता है और वो टेढ़ा उस किसी बंदर के हाथ में गड़ जाता है अब वो उस कांटे को दांत से पकड़ के निकालता है तो और ज्यादा पीड़ा होती है और वो कांटा घुस तो गया और घुसकर के अंदर जब टेढ़ा हो गया तो टेड़ा होने पर उसको बड़ी पीला होती है तो उसी की तुलना कर रहे हैं कि पलक सहो नहीं परत है, है शाखा मृग जैसे शाखा मृग माने बंदर उस बंदर के हाथ में गड़ा हुआ जो कांटा है अब वो बंदर एक हाथ ऊंचा कर करके चल रहा है पागल हो रहा है और उसको निकालना चाहे निकालने कौन ये कोई दूसरा निकालने जाता है तो उसको घुड़कता उसको खाने के लिए दौड़ता और अंत में ये दशा होती है कि वो कांटा ले ले करके ही तड़प तड़प करके वो समाप्त हो जाता है तो शाखा रिपोर्ट चीर तो जैसे कांटा तो प्यारे चले गए हैं हा ये टेढ़ा कांटा मेरे हृदय में कहीं फंस गया है अब मैं कैसे रहूं कैसे रहूं शुप्रिया तो ये प्रेम वैचित्य में जो दशा है वो प्रेम वैचित्र में ये दशा हो जाए तो तन तनक धीरज धर मना हो निपट अधीर एक क्षण के लिए भी मन धीरज नहीं धर रहा है अत्यंत निपट अधीर हो रहा है पूरी तरह से अधीर निपट मान पूर्णता अधीर हो रहा है पलक सो नहीं परत है एक क्षण के लिए भी सहा नहीं जा रहा है मोई शाखा मृग चीर जैसे उस बंदर के हाथ में गड़ा हुआ जो काटा वो नहीं रह सके और उस समय श्री प्यारे की विभिन्न गुणों का भी जो स्मरण करती हैं वो गुणों का स्मरण अद्भुत है कि कह रही हैं श्वास गिन गिन पग धरे कर, कर बहुमनोहार नेक रुखाई देख मुख पे पीवत पानी बार कि श्री श्याम सुंदर मेरी श्वासा गिन गिन पग धरे मेरी श्वास गिन गिन करके चरण धरता है कि प्रिया जी को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है चलू के रुक जाऊं प्रिया यदि रुक जाए तो ये भी अपनी चाल धीमी कर ले प्रिया यदि तेज चले तो ये भी चाल तेज कर ले और लेवासा गिन गिन शिव प्रिया जी की श्वास जो है उनको आधार बना करके उनको गिन गिन करके उनके अनुसार शी श्याम सुंदर चल रहे हैं कर बहु मनोहार और प्रत्येक चरण पर मनोहार करते हैं कर कर बहु मनोहार प्रत्येक डग पर मनोहार करते हैं पधारो पधारो ऐसे मनोहार करें कि प्राण प्रिया तुम प्राण जो प्यारी कलवेणी सुकुमारी ऐसे पग पग पर अनुहार करते हुए चलते हैं और नेक रुखाई देख मुख मुख पे पीवत पानी बार। और यदि मेरे मुख के के ऊपर ऊपर तनिक से भी रुखाई आ जाए तो तो हाँ, मेरी नजर लग गई होगी तो श्री प्रिया जी जल का निराजन करके जल को उसार करके वो पानी स्वयं पी लेते हैं कि प्रिया की जितनी भी नजर गुजर है वो मुझे लग जाए श्री प्रिया को कहीं नजर नहीं लग क्या इसे तो क्या थका ये, ये तो अद्भुत अद्भुत एक-एक के ऊपर देख करके हाँ। प्रिया जी की मुख्य मुखभंग कैसी है कहीं श्रम तो नहीं है तो मेरी श्वास देख करके श्री श्याम सुंदर चरण ढग धर, चरण धरते हैं कि प्रिया को कहीं कोई असुविधा तो नहीं हो रही है तो श्वासा गिर गिर पग पंद, धरे और कर, -कर बहु मनोहार और जब मैं थक जाऊं तो एक एक क्षण में प्यारे मनोहार करते हैं प्यारी चलो थोड़ी सी दूर और चल बस तो थोड़ी सी दूर कुंज थोड़ी ही दूर है ऐसा कह करके कर, -कर बहु मनोहार बहुत सी मनोहार करते हैं और नेक रुखाई देख मुख पे पीवत पानी बार और मेरे मुख के ऊपर तनिक सी थकान आ जाए रुखाई हो तो विचार करते हैं हा मेरी नजर लग गई होगी इसलिए शाम सुंदर के ऊपर पानी वो ओसार करके उस पानी को स्वयं पीते हैं मन मन में कहते हैं कि जितनी भी रोमनी धोमनी है वो सब पीछे चली जाए हंसनी खिलनी आगे आ जाए ऐसे कहीं पानी वो ओसार करके वो पानी को पीते हुए विराजमान होते हैं निद्रा लस बस हे सखी आवत मोई जमहाई मेरे हित चित कृत करे कर चुटकी चुटका है कभी निद्रा के बशीभूत होकर के मैं जमहाई भी लू तो श्री श्याम एकदम सावधान होकर के तुरंत चुटकी बजाते हैं बोले कहीं इस समय कोई अलाय भलाय प्रिया जी को नहीं लग जा जमाई लेती हूं क्योंकि जमहाई के समय व्यक्ति को सावधानी नहीं रहती है इसलिए कहीं तंत्र शास्त्र कहता है कि उस समय कोई नेगेटिव पावर एनर्जी वो कहीं प्रभाव डाल सकती है इससे चुटकी बढ़ जाती है कि मन कोई अलाय बलाय भूत प्रेत कहीं आ नहीं जाए यहां पर तो श्री श्याम सुंदर भी निद्रा बस हे सखी आवत मोई जमाए जब मुझे जमाई आती है तो मेरे हित चित मेरे हित का हृदय में विचार करके प्रिय करे कर चुटकी चुटकाए चुटकी भजा करके जमाई को दूर करना और अलायलाय को दूर करना चाहते गुई गुई पहरा वही नम फूलन की माल और कर छुआ कुछ घटन सो मेर ताकत बदन रसाल अपने हाथ से प्यारे माला गूथ करके जिस समय मुझे पहनाते हैं और उस समय पहनाते समय बड़ी चंचलता पूर्वक कहीं मेरे वक्षों का स्पर्श प्राप्त हो जाए इसको प्राप्त करके वे धन्य होते हैं पहनाने के बहाने तो कर छुआ कुछ घटन सो वक्ष से अपने श्रीहस्त को छुबा करके मेरा ताकत बदन रसाल मेरा मुख जो है उसको देखते हैं तो जहां पर ऐसे बहुत सारी ये सेवा की जो बहुत सारी लीला है उनको रसिक जनों ने बड़ी सहेली में उनका गायन किया जब सौ सुख सेज पे रि तब सहरावे पाए और गहर उछ उठाए जब मैं शयन करती हूं जय जय जय आजा जाय राधे राधे रमेश की जय तो जय हो जय जय जय जय जय जय जय जय जय तो जब सऊ सुख से जब शैया के ऊपर सोऊं उस समय तब सहरा में पारे वे मेरे चरणों को दबाते हैं और गहर सुनावे ही सास सुना उठाए और अपने कान को मेरे का बक्षस्थल के ऊपर लगा करके मेरी गहरी जो श्वास हैं उन श्वास को सुनते हैं श्वास को सुनते हैं तो ये श्री श्याम सुंदर की ऐसी बहुत सी जो छोटी छोटी सी लीना मैंने एक सामान्य सी छोटी सी छोटी जो चेष्टा उन चेष्टाओं में श्याम की कितनी श्री प्रिया जी के प्रति सेवा की भावना विराजमान है वो अद्भुत होकर के विराजमान ऐसे अद्भुत सेवा की भावना विराजमान है कि तनिक तनिक सी जो स्वाभाविक चेष्टाएं हैं उन स्वाभाविक चेष्टाओं में भी सेवा की प्रवीणता उनकी से दिखती है और सुख देने की जो पूर्ति है वो उनको दिख रही है तो वो ही कह रहे हैं कि विच्छेदा कभी श्री प्रिया, जी को विछेद का प्रिया से होने पर भी विरह के आभा मात्र से जो प्रेम वैचित्र दशा उत्पन्न होती है उस प्रेम वैचित्र दशा में प्रिया अनेक अनेक प्रकार के प्रहलाप के वचन कहने लगती है और उन प्रहलाप के वचनों में कहकर के श्याम सुंदर की विभिन्न सेवाओं का आगे वर्णन करने लगती है तो विच्छेद का आभास होने पर भी शिवप्रिया उनके गात्र विश्रंस हो जाते हैं श्रीअंग शिथिल हो जाते हैं और चंचकम ने कल्पांत को ज्वलित में वो और शिवप्रिया में विरह के वे सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं जो सहज प्राप्त नहीं होते हैं कल्प की अग्नि के समान ताप उनके श्रेयंग में ज्वर सामने प्रकट होता है भीतर तो बाहर और ग्रसित में में परम स्नेह के बंधन युग सरकार दोनों बढ़े हुए हैं ऐसे प्रेम मूर्ति प्रेम ही जहां मूर्तिमान होकर के सामने विराजमान हो गया हो ऐसे श्री राधा माधव दोनों की दोनों विराजमान हैं परम ही मधुरम द्वयं धाम जाने ऐसा कोई अद्भुत दो तेज विराजमान हैं जो तेज स्वयं प्रकाशमान भी हैं और दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं उनकी कृपा से निकुंज मंदिर की जितना भी कण कण वो सब इसी तत्सुखी भाव से प्रकाशित होकर के विराजमान होता है और सब में सेवा की भावना वही सेवा की भावना परिपूर्ण रूप विराजमान होती है अब ये मंजरी फिर से प्रार्थना कर रही है के कदा मुक्त कछ भर महम संयिता कदावा संघा से संध्या नव मुक्तावलिपी कदावा कस्तूरियाल भूयो रचयिता निकुंजात नवरत रणे योगवत मणे बोले कब वो अवसर होगा कि जब हे किशोरी जो मध्यान्ह मिलन के पश्चात श्री राधा मिलन के पश्चात श्री प्रियालाल जब शयन मिलन के पश्चात शयन कर चुके हैं मध्यान्न में और पूर्वान्न आने वाला है मध्यान्ह बीतने वाला है उस समय श्री बृंदा जी नुकुन्यु मंदिर के द्वार के ऊपर कोई सुख सारिका उनको शिक्षा दे करके विराजमान किए हुए हैं और सुख सारिका आपस में विवाद कर रहे हैं सारिका कह रही है कि मेरी किशोरनी बड़ी है सुख कह रहा है अरे सारिका चुप्र है मुखी भव चुप्र है हमारे श्याम सुंदर कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं और ऐसे मिथ्या विवाह विवाद जब कर रहे हैं उस मिथ्या विवाद को सुनकर के श्री प्रियालाल दोनों मंदिर में जाते जागते जा करके श्री प्रियालाल प्रिया जी उस समय सखी सखीगणों से श्याम सुंदर से कह रही हैं कि श्याम सुंदर सखी गण अभी आती होंगी कुंज में मेरे श्रृंगार उनको यथावस्थित कर दो क्योंकि रसकी एक अद्भुत रीति है कि श्रृंगार रूपी सखी बिहार में शिवप्रियालाल को बिलसाती हुई प्रियालाल को बिलास में प्रवृत्त करती हुई जहां पहुंची वहां पहुंचकर के ही शिवप्रियालाल की शोभा का दर्शन करके वहीं मूर्छित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यदि अलक्तक रूपी सखी कहीं श्री श्याम सुंदर के श्रीमस्तक रूपी कुंज में पहुंच करके वहां पर यदि मूर्छित हो गई है यदि पीक रूपी सखी श्री प्रिया के नयन में पहुंच करके पलक पर पहुंच करके वहां यदि मूर्छित हो गई है और प्रिया की कज्जल रूपी सखी कहीं शाम सुंदर के श्री आधर पर पहुंच करके वहीं मूर्छित हो गई है रस में तो जो जहां पहुंची है वहां मूर्चित हो गई है ऐसी स्थिति में दूसरी सखी जो अग्रवर्तनी सखी हैं उन अग्रवर्तनी सखी वे उन सखी को जागृत करके पुनः अपने स्थान पर ही स्थापित करती हैं पुनः अपने स्थान पर पुनः वे पहुंचाती हैं स्थित करती हैं तो यही प्रार्थना यहां पर कर रही हैं कि आपकी श्रृंगार रूपी जो सखी हैं वे तो कहीं ना कहीं मूर्छित हो गई हैं रस का दर्शन करते हुए कब वो मेरा अवसर होगा जबकि मुझे ये सेवा की प्राप्ति होगी कि मैं सेवा की प्राप्ति करते हुए उन सखियों को अपनी जो बड़ी सखी हैं उन बड़ी सखियों की ये छोटी सखी निरंतर निरंतर सेवा करेगी तो हे श्री जो कृपा करके मुझे वो अवसर प्रदान करो वो सेवा का सौभाग्य प्रदान करो कि मैं आपकी श्रृंगार रूपी सखियों को जागृत करके यथास्थान उनके उचित स्थान पर उनको स्थापित करके उनको विराजमान करूं और सेवा में प्रवृत्त करूं तो कदा रत्युन्मुक्तम कच्छ भर महम शिव किशोरी जी ने श्याम सुंदर को आदेश दिया कि मेरी बेनी खुल गई है केश बिखर गए हैं सखी गण कहीं नहीं पर इसलिए मेरी बेनी गूंत दो और उस समय तुरंत ही श्री श्याम सुंदर जिससे मैं बेनी गूंथने के लिए विराजमान हो तो प्रिया के श्री केश उनका स्पर्श प्राप्त करते ही श्री श्याम सुंदर को अपूर्व से जो श्वेद नामक सात्विक भाव है उसकी अच्छा की प्राप्ति होती है और श्याम सुंदर के श्रीहस्त से उल्टा और श्वेद प्रकट हो जाता है बाल और भीगने लगते हैं प्रिया जी कह रही हैं कि रहो गुहि बैनी लखे गुहबे के त्योनार नीर लागे नीर चुचान जे मीठ सुखाये बाल जिन बालों को बड़ी कठिनाई से मैंने सुखाया था वे बाल तो दोबारा भीगे इसलिए रहो रहने दो रहने दो गुही बहनी गुथली तुमने बहनी ये बहनी बहनी गुथली रहो गुही बहनी रहने दो रहने दो हो गया ये बहनी गुथली आपने आपके बस्ती बात नहीं है और उस समय श्री किशोरी जो इस दासी को आदिश देंगे वो दासी कह रही है स्वामी आप तुम तो घाटो लाओ ऐसे नहीं ऐसे घूंथ ऐसे कहकर कि श्री श्यामचुंदर को भी शिक्षा देती हुई ये जो दासी है ये दासी ये नव मंजिरी तब शिवप्रिया जी की बेनी को गूंथेगी शिवप्रिया कह रही है रहो गुहरी बेनी रहने दो बहने ऐसे गुथी जाएगी क्या देखे गुड़वे के तुम्हारा जो गुथने की गूथने की जो तरीका है उस त्योनार को मैंने देख लिया उस पद्धति को देख लिया लागे नील चुचान जे नीठ सुखाए बाल जिन बालों को बड़े कठिन से सुखाया था उनसे दोबारा पानी चूक पानी चुचाने लगा तो कदा रत्युन्मुक्तम विलास के समय उन्मुक्त आपकी जो केश हैं उनको श्री श्याम सुंदर कभी गूथेंगे कभी श्याम सुंदर की सहायता करते हुए नव दासी इसको ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि ये आपकी बैनी को गूथेगी तो कच्छ भरम अहम संगमयिता कदा व संध्या से तो नव मुक्तावल मपी कब वो अवसर होगा कि आपकी जो मोती मुक्तावली टूट गई है उस टूटी हुई मुक्तावली को मैं मोतियों को बीन करके उनको दोबारा कहीं पोहंगी और पो करके उस हार को उस मोती की माला को आपको धारण कराऊंगी तो कदावा संधास्य कब पोऊंगी संध्या से मैंने उनका संधान करूंगी उनको पोऊंगी त्रुटित तो नव मुक्ता मापी। जो टूटी हुई नव मुक्तावली है गले की मुक्तावली, एकावली, उस एकावली को कव में दोबारा पोंगी सुंदर गजमुक्ता मूल्यवान मूल्यवान उनको कव में पोंगी कदाला कस्तूरिया भूयो रचयिता और आपके श्री मस्तक पर जो सुंदर सिंदूर बिंदु है उस सिंदूर बिंदु के नीचे जो श्याम कस्तूरी की श्याम बंदनी शोभा को प्राप्त हो रही है श्याम बिंदु प्राप्त हो रही है उस श्याम बंदी को, बिंदी को कव में धू रचयता द्वारा उस बिंदी की रचना करूंगी जो श्याम बिंदी फैल गई है उस फैली हुई बिंदी को फिर से श्याम बंदनी को कस्तूरी के द्वारा फिर से रचना करते हुए विराजमान होंगी निकुंजांतर वृत्ते ऐसे नुकुंज के अंतरमंडल में नव रति नवरथी हे नव रति रण में जब आप विराजमान हो नए नित्य नित्य नव नव श्री श्याम सुंदर की सेवा करने की जो उल्लास है उस नव रति के रण में कब मैं भूई और रचयता दोबारा आपके तलक की रचना करूंगी मुक्तावली को दोबारा पोऊंगी और कब आपके केशों को संवार हुई मैं विराजमान होंगी यौवन मणे है आह जितनी भी वृक्ष की यौवन मणि हैं युवती मणि हैं उन युवती मणियों की युवतियों में आप मणि भूत होकर के विराजमान हैं सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान हैं ऐसे नुकुंज अंतर्वृत्ते श्री नुकुंज के भीतर मानेज में कब ये सेवा मुझे प्राप्त होगी तो सेवा वो कोई दूसरे की आज्ञा से प्राप्त नहीं हो सकती केवल आप दे सकती हो अनधिकारी को भी दे सकती हो मालिक का मालिक कौन इसलिए तो अनधिकारी को भी दे सकती हो और जल्दी से ये सेवा कहीं मुझे मिले तो कदा शब्द में वही व्याकुलता प्रकट हो रही है कि कब मुझे यह सेवा पुनः प्राप्त होगी तो कदा मिलन में बिखरे हुए जो केश उन केशों को संयम कब मैं संभालते हुए विराजमान होंगी कदा व संध्या से त्रुटित नव मुक्तावलिम अपी कब टूटी हुई नई मुक्तावली को फिर से पोऊंगी कदावा कस्तूरी आस्तलो रचयता कब कस्तूरी के श्याम बिंदी को आपके श्री मस्तक के ऊपर मैं पुनः लगाऊंगी नुकुंज आंतरवृत्ते इस प्रकार नुकुंजी के भीतर जो अंतर्वृत्ति नुकुंजी के कहीं अंत कोष्ठ में निवृत नुकुंज मंदिर में कब इस दासी को सेवा करने का यह अवसर मिलेगा नवरथ रणे जब आप नव रत रण में विराजमान हो तो नवरत रण में, में शाम सुंदर को पराजित करके वीर उन्माद उनको धारण करती हुई जब विराजमान हो उस समय यौवन मणि ऐसे यौवन मणि युतियों में मणि आपकी कव में सेवा करती हुई विराजमान होगी इस सेवा में सेवा के अतिरिक्त तो कोई दूसरी वस्तु तो चाहिए नहीं गई है, केवल सेवा को ही चाहा गया सेवा के बदले में कोई मेवन मिले ये कभी अभिलाषा नहीं है सेवा अपने आप में ही परिणाम दी जबकि दूसरी जितनी भी सेवा की जा सकती की जाती हैं, उन सेवा में सेवा के बदले कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चाहने की अभिलाषा होती है परंतु यहां सेवा की एकमात्र अभिलाषा है इसलिए इससे बढ़कर के भक्ति का कोई सर्वश्रेष्ठ स्वरूप नहीं हो सकता है तो हम श्री प्रिया लाल की ही सेवा क्यों करें श्री मदन मोहन की ही सेवा क्यों करें भगवत स्वरूप तो बहुत से हैं श्री नृसिंग वराह मोहिनी सभी स्वरूप हैं। श्री नारायण स्वरूप भी परजमान हैं। परंतु तो वहां स्वरूप की सेवा करने पर भी वहां का जो सेवक है उस सेवक के हृदय में अंतरंग श्री श्रीअंग को सुख देने की भावना नहीं है उसके हृदय में जो भावना है वो कहीं सुख देने की भावना है परंतु सुख देने की भावना होने पर भी श्री श्याम सुंदर कितना सुख लेंगे श्री वैकुंठनाथ कितना सुख लेंगे उनको आवश्यकता तो है नहीं वहां पर ऐश्वर्य में स्वरूप है परंतु नाकृत लीला में जितनी सेवा की आवश्यकता है उतनी आवश्यकता ईश्वर स्वरूप में नहीं तो दो चीज हुई ईश्वर स्वरूप में सेवा की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी नाकृत स्वरूप में है और नाकृत स्वरूप में श्रीअंग की सेवा श्याम सुंदर को सुख देने की जो सेवा है वही प्रधान होकर के विराजमान है जबकि श्री बैकुंठनाथ में केवल वैभव की सेवा वैभव के रूप में ही सेवा है छत्र चमक वहां श्री शाम सुंदर श्री वैकुंठनाथ को पंखा की जरूरत नहीं है उनको गर्मी नहीं लग रही है जो ऐश्वर्य स्वरूप है उसको गर्मी नहीं लगेगी परंत तो नर जो स्वरूप है नराकृत स्वरूप है उसमें गर्मी लगेगी जो सर्व व्यापक स्वरूप है वहां सही लज्जा नहीं होगी परंत तो जहां वार्व मानता सहित तो श्री श्याम सुंदर से मिलन है वहां पर लज्जा होगी इसलिए सखी से बचने की सखी नहीं देख ले कहीं पर नहीं करें यह भाव यहां विराजमान है और जो विष्णु स्वरूप सर्व व्यापक है वहां पर उसकी जरूरत नहीं तो वहां पर जो सेवा है वो ऐश्वर्य रूप सेवा है जबकि ब्रिज की जो सेवा है वो ऐश्वर्य रूप सेवा नहीं है ब्रिज की सेवा अंग सेवा है तो एक अंग सेवा है एक ऐश्वर्य सेवा है दोनों में अंतर है फिर कहीं न कहीं वहां पर भोग मोक्ष दूसरे प्रकार के जो भोग मोक्ष हैं उन भोग मोक्ष को प्राप्त करने की अभिलाषा है परंतु यहां पर सीधे सीधे श्याम सुंदर को श्री प्रिया जी को सुख देने की ही एकमात्र अभिलाषा है इसलिए श्री प्रिया लाल इनकी ही सेवा सर्वोत्तम सेवा है इससे बढ़कर के कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती है नारायण को सेवा की आवश्यकता नहीं है वहां पर वैभव रूप में सेवा की जा रही है जो सेवक गण हैं, वे भी ऐश्वर्य के द्वारा श्री श्यामचंद्र की सेवा कर श्री वैकुंठनाथ की सेवा कर रहे हैं और उस सेवा में भी उस ऐश्वर्य का अंश हमको कहीं मिलता रहे सेवा का सेवाकांश हमको मिलता रहे ये कहीं ना कहीं प्रसाद प्राप्त करने की अभिलाषा दिव्य प्रसाद प्राप्त करने की अभिलाषा वहां पर भी विराजमान है परंतु तो यहां पर कोई भी अभिलाषा नहीं है यहां पर प्रियालाल को सुख देने की ही एकमात्र अभिलाषा प्राप्त है तो ये नाकृत मनुष्य लीला की ये विशेषता हुई आगे कह रहे हैं यहां बिल्कुल बहुत सुंदर अः स्वभावोक्ति अलंकार का वर्णन है जहां पर मंजरी के सहज स्वभाव का वर्णन अक्ष का बिल्कुल उल्टा वस्तु का पूरा पूरा वर्णन न करके जहां पर जैसा है उस स्वभाव का वर्णन किया जाए वो स्वभावोक्ति और उस स्वभाव का वर्णन कि मंजरी का यह सहज स्वभाव है और उस स्वभाव की ही वो प्रार्थना कर रही है ठीकृत कजन पदे धाम्यपि श्री विकुंठे राधा मधुरी वेत्ता मधुपति मधुरीवेत्थीय परमरसुधाधुरी धुरी तम स्वादीय सकलमे दद राधिका किंकरीभ्य श्री युगल बड़े कृपालु और श्री युगल ने तद्वंदम श्री मदन मोहन ये जो युगल है ये इतनी कृपालु हैं कि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ स्वादीय पदार्थ उनको राधिका किंकरीभ्य श्री राधिका की जो किंकरी गण है उनको कृपा करके सर्वोत्पन्न पदार्थ श्री युगल ने प्रदान कर युगल की उदारता का क्या ठकान? तद्वंदम स्वादनियम सकल राधिका किंक्री श्री राधिका किंकरी को ये जो युगल है, इस तद्वंदम को ही प्रदान कर दिया है ये युगल अपने आप में ही स्वादनीय तो श्री किशोरी जी इतनी महिमा है किशोरी जी का को यदि कोई आमगृत्य ग्रहण करे राधिका दास्य का आनगृत्य ग्रहण करे तो राधिका दास का अनुगत्य ग्रहण करने पर द्वंद युगल की प्राप्ति उसे पुरस्कार के रूप में मिल जाएगी तो राधिका की कृपा से युगल की प्राप्ति किसी को हो जाएगी श्री प्रियालाल की जो सेवा है वृंदावन वृंदाण्य स्थलीय श्री वृंदावन की ये स्थली वृंदावन की ये रज को प्रदान करती है पूरा बाक्य जो है उसका निष्कर्ष है कि वृंदावन वृंदारण्य स्थलीय तद्द्वंदन राजी भगव यह मूल बात कि श्री वृंदावन ने यदि कोई श्री वृंदावन की रज का आश्रय न करे वृंदावन की रज का स्पर्श करे और रज की वंदना करे तो श्री वृंदावन की रज श्री युगल को राधिका किंकरी गणों को सहज में ही प्रदान कर दे और कहीं किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि श्री राधा श्री मदन मोहन उनको प्रदान कर दे वृंदावन की रज यह वस्तु प्रदान कर देगी किम गुरु मोह नेत्र क्या कहें अन्यत्र वैकुंठाधिक सारे धाम विराजमान है सब बंदनीय है परंतु श्री युगल को प्रदान करने की सामर्थ्य अन्य किसी भी तीर्थ अन्य किसी भी पुण्य स्थल अन्य किसी भी अन्य धाम में नहीं है जैसी सामर्थ्य श्रीमद वृंदावन के रज में है बोलो रज रानी की जय रस रानी की जय श्री यमुना जहां पर रस रानी के रूप में विराजमान है जहां रज रज रानी के रूप में विराजमान होकर के दिव्यतम वस्तु को प्रदान करती हैं ऐसी श्री यमुना जी श्री वृंदावन की रज उनकी हम वंदना कर रही हैं तो किम गुरुगूमो अन्यत्र अन्यत्र की बात क्या कही जाए कुंठीकृत कजन पदे क माने ब्रह्मा उनका जन्म माने उनके उनको जन्म देने वाले मानी श्री नारायण कजन माने नारायण तो कजन पदे का माने ब्रह्मा को भी जन्म देने वाले ब्रह्मा के भी पिता होकर के जो विराजमान हैं उनका जो पद है नारायण का जो निवास स्थान है वो नारायण का स्थान धाम न पे श्री विकुणे जो वैकुंठ नामक धाम है उस वैकुंठ का मतलब है जहां पर भजन कुंठित न हो उसका नाम है बैकुंठ प्राकृत जगत में रहने पर भजन में कही न कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बाधा रहती है इसीलिए दिव्य वृंदावन में साधक प्रवेश करना चाहता है इसी वृंदावन में जो श्रीमद वृंदावन में राजमान है हमको नींद दिख रहे हैं जिस वृंदावन में हम हैं जिस रहते हुए भी यहां पर स्थित होकर के भी हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है इसलिए वृंदावन का वो स्वरूप नहीं दिख रहा है ऐसा जो श्री वृंदावन धाम है उस वृंदावन ब्र, धाम के आगे कजन पदे जो ब्रह्मा उनको भी उत्पन्न करने वाले सृष्टि को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले श्री कृष्ण श्री नारायण उनके बैकुंठी की महिमा भी जहां कुंठित हो जाती है राधा माधुरी वेता मधुपति अथ तन माधुरी वेत्य राधा यह वृंदावन की ही भूमि है कि इस वृंदावन की भूमि में राधिका के माधुरी को श्याम सुंदर जानते हैं और तन माधुरी वेत्य राधा श्याम सुंदर के माधुरी को राधा रानी जानती उन दोनों का प्रकाश है? इस वृंदावन की भूमि में ही हो सकता है कहीं दूसरे जगह श्री वृंदावन के अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह श्री श्यामचंदर की और श्री किशोर जी की मधुन का पूर्ण प्रकाशन नहीं हो प्रियालाल कहीं दूसरी के पहुंच में जाए और यदि वहां पर वृंदावन नहीं है तो वहां पर उनके माधुरी का पूर्ण प्रकाशन नहीं होगा इसलिए धाम में ही श्री प्रिया लाल का निरंतर निरंतर सेवन किया गया योगी अपने चित्त में भगवान का ध्यान करता है पहले चित्र में एक कमल का ध्यान करता है उस कमल के भीतर वह सूर्य का ध्यान करता है सूर्य के भीतर अग्नि का ध्यान करता है पर अग्नि के भीतर फिर प्रादेश मात्र चतुर्भ रूप में वह अंतर्यामी श्री नारायण का ध्यान करता है परंतु तो रसकों की जो ध्यान की पद्धति है वो हृदय में ठाकुर की ध्यान की नहीं है पहले हृदय में ध्यान किया जाएगा मन वृंदावन का वृंदावन तो में कुंज का ध्यान किया जाएगा फिर कुंज में अष्ट से प्रविष्टित श्री श्यामचंद्र का ध्यान का तो यहां पर हृदय कमल में ध्यान नहीं है यहां पर शिव वृंदावन लीला कमल में ही शिवप्रियालाल का ध्यान है तो शिव वृंदावन की वो विशेषता है कि यहां पर राधिका की माधुरी को जानने वाले कृष्ण हैं कृष्ण की माधुरी को जानने वाले श्री राधिका हैं। इन दोनों के समान कोई दूसरा तो प्रिया का जो मादनाक्ष महाभार है वो प्रिया में ही है अतः कोई दूसरा नहीं है परस्पर इनकी माधुरी को जानने वाला परंतु ये शिव वृंदावन वृंदावन की स्थली ऐसी है वृंदावन स्थलीयम वृंदावन की यह स्थली ऐसी है परम सुधा माधुरी नाम धुरी नाम ये परम रसुधा परम रसुधा उसकी माधुरी उसको धुरी माने धारण करने वाली यह विराजमान श्री वृंदावन की यह भूमि श्री प्रिया लाल की माधुरी को धारण करने वाली होकर के विराजमान है सबसे पहले तो परम परम में भी रस रस में भी परम माधुरी आई उस माधुरी को धारण करने वाली तो परम कहने का तात्पर्य है सर्वोत्तम सुख कौन सा है आनंदमय होकर के जो विराजमान है आनंदमय कह करके श्रुति जिसका वर्णन कर रही है और वो मैठ प्रत्यय जो है आनंदमय में वह बेकार अर्थ में नहीं है वह प्राचुर अर्थ में भी नहीं है वो अर्थ में भी नहीं है प्राचुर्य अर्थ में भी नहीं है वह स्वरूप अर्थ में शब्द जो है वो, वो स्वरूप को प्रकट करने वाला है विकार अर्थ में नहीं है वह प्राचुर्य अर्थ में प्राचुर्य का मतलब है भी कोई सत्व स्तंभ इनमें शुद्ध सत्व का अर्थ यह लड़ाई गलत अर्थ है मुख्य अर्थ नहीं है परंतु शुद्ध सत्व का यदि कोई ये गलत अर्थ लगाए कि रजोगुण तमोगुण हट करके वहां पर सत्व गुण विराजमान है तो ये जो अर्थ है ये अर्थ कभी संगत अर्थ नहीं है क्योंकि विकार होगा तब विकार्थ इसलिए नहीं है विकार होगा तब जबकि रजोगुण होगा क्योंकि सत्व रहे स्तंभ इन तीनों गुणों में सत्तु गुण का जो स्वरूप है वो प्रकाशक है सत्वम लघु प्रकाशकम इम चल गुरुवार सांख्यकार का में तीनों गुणों का जो स्वरूप वर्णन किया गया वहां पर गुण का स्वरूप वर्णन किया कि सत्वम लघु गुण जो है वह हल्का होता है वह किसी वह चेतना से युक्त होता है हल्का होता है तो सतुण लघु भारी वस्तु तो धम्म देसी पर बैठ जाएगी धम्माशा बैठ जाएगा परंतु तो सतुगुण की जब विशेषता होगी तो सतुगुण की विशेषता होने पर चेतना ज्ञान सर्वदा विराजमान रहेगा तमोगुण तो आने पर व्यक्ति सुशुक्ति में पलंग के ऊपर शैया के ऊपर पड़ा हुआ है निश्चिस्त तो तम गुण की प्रधानता निशेष्टता प्रदान करती है जबकि सत्वगुण की प्रधानता चेतना प्रदान करती है तो सत्वम लघु लघु माने चेतना प्रदान करने वाला हल्कापन प्रदान करने वाला प्रकाशकम प्रकाशक होता है सत्वगुण और सत्वगुण का तीसरा गुण बताया इष्टम सुख देना रजोगुण जो है उसकी विशेषता बताई उपष्ट कम और चलम के रजोगुण धाकने वाला होता है और किसी को प्रेरित करने वाला होता है तो जितनी भी चंचलता गति आ रही है चेष्टा आ रही है वो चेष्टा रजोगुण के कारण आ रही है और गुरु वारण मेव तमह और पूरी तरह से वारण करना भारी बना करके निशेष्ट बना देना यह तमोगुण का विशेषण है तो का एक विशेषण गुरुवारण करना भारी रूप में किसी चीज को रोक देना भारी बना करके रोक देना रजगुण की दो विशेषता उपष्टम्भक और चल किसी को ढांकना और चंचल बनाना और सत्वगुण की तीन विशेषता लघु प्रकाशक और इष्ट ये तीनों होना तो यदि केवल सत्वगुण हो तो उसमें चेष्टा कहां से आएगी रजगुण है ही नहीं वहां पर तो ये कह कहा ही नहीं जा सकता है कि सत्व गुण विशुद्ध सत्व का तात्पर्य है कि जिसमें रज का स्पर्श नहीं है रज का स्पर्श है नहीं है तो वो कहीं चेष्टा युक्ति ही नहीं होगा उसमें बेकार ही नहीं आ सकता तो जहां पुरछोद प्रकाशो रवि कहा गया आनंदमय भ्यासात कहा गया उस आनंद में रजोगुण यदि नहीं है तो उसमें चेष्टा नहीं आ सकती है तो भगवत स्वरूप जो है वह प्राकृत सत्व गुण वाला नहीं है भगवत श्रीरंग वह कोई विशुद्ध सत्व नाम की कोई अलग चीज है चिन्हय वस्तु है उस चिन्मय वस्तु से बना हुआ है तो यदि कोई ये कहे कि विशुद्ध सत्व का मतलब इसलिए है कि रजोगुण तमोगुण उसमें नहीं है इसलिए सत्वगुण विशुद्ध रह गया तो वो सत्यगुण विष्णु रह जाएगा तो किसी काम का नहीं है उससे कोई हल नहीं निकलेगा वो अर्थक्रिया कारक नहीं होगा कारक होगा तब तो सत्युण भी जब उसमें कुछ ना कुछ रजोगुण का अंश मिल रहा है और उसका स्वरूप तब सामने आएगा जब तमोगुण का कोई ना कोई अंग अंश उसमें मिला हुआ है तो भगवत स्वरूप में स्वरूप भी दिख रहा है उनमें चेष्टाएं भी दिख रही है आनंद रूप भी हैं इसलिए विशुद्ध सत्व का अर्थ यदि श्री शंकराचार्य भगवत पाद की तने से यदि कोई ये कहे कि रजोगुण से रहित होकर के केवल सत्व गुण है इसलिए उसका नाम विशुद्ध सत्व है तो गलत ये उचित नहीं होगा संगत नहीं होगा विशुद्ध सत्व नाम करके कोई चीज ही अलग है भगवत स्वरूप जो है वो कोई वस्तु ही विशुद्ध सत्वात्मक हो करके वस्तु होकर के अलग बने हुए हैं तो न तो उसमें बेकार आएगा और प्राचुरय का मतलब यह है कि कोई दूसरी चीज भी है तभी तो एक चीज कहीं अधिक होगी तीन चीज कहीं एक्मलेट है तीन चीजों का कहीं ढेर लगाया गया है इकट्ठा किया गया है उसमें एक चीज अलग अधिक है तो इसका मतलब दूसरी चीज में है तो प्राचुर्य का मतलब भी यह है कि प्राचुर में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु उपमर्दित करती हुई विराजमान है कि रजोगुण तमोगुण को उपमर्दित करके सत्वगुण कहीं विराजमान है इस अर्थ में भी भगवत स्वरूप को नहीं लिया जा सकता है कि तीन चीज एक्यूमलेटेड थी तीन चीज मिक्स थी उनमें एक गुण अधिक हो गया दूध में पानी ज्यादा मिला दिया तो आज दूध में मलाई बढ़िया नहीं आ रही तो पानी का प्राचुर हो गया बंद दूध भी है वहां पर तो इस अर्थ में भी प्राचुर्य नहीं है वहां प्राचुर स्वरूप के अर्थ में ही होगा जैसे पुचर प्रकाश और रवि माने प्रकाश ही रवि होकर के विराजमान है भगवत स्वरूप ही ब्रह्म स्वरूप ही भगवत स्वरूप होकर के विराजमान इसी स्थिति में ऐसा यदि माना जाएगा तब तो भगवत स्वरूप ज्ञानियों को भी आकर्षित करता है ये संगति बैठेगी नहीं तो ज्ञानियों को भगवत स्वरूप आकर्षित करता है सुखदेव जी को संकालिकों को भी भगवत स्वरूप ने आकर्षित किया वो तब माना जाएगा कि जब ब्रह्म का ही एक ऐसा स्वरूप है जो कि स्वरूपतः प्रचुर प्रकाश हो करके स्वरूपतः आनंद की प्रचुरता वाला होकर के विशुद्ध सत्वात्मक है तो विशुद्ध सत्वात्मक स्वरूप और एक निर्गुण स्वरूप ब्रह्म का इन दोनों की तुलना की जाएगी तब विशुद्ध सत्तात्मक स्वरूप सुखदेव जी को आकर्षित करेगा तब विषु सत्तात्मक जो स्वरूप है वह श्री संकाधिकों को आकर्षित करेगा इसे विशुद्ध सत्व को न तो भगवान का उपाधि माना जा सकता है और न विशुद्ध सत्व को कहीं बेकार माना जा सकता है विशुद सत्तु को तुलना में कहीं प्रचुर माना जा सकता है ये तीनों चीजों खंडन हो गया तीनों चीजों खंडन हो गया है? श्री जीव गोस्वामी जी इतना कठिन विषय को आ, कहीं छूते हैं किसी दूसरे ने छुआ नहीं परंतु जीव गोस्वामी जी अः भगवत संदर्भ में इतने कठिन विषय को भी कहीं छूते हैं और उसी को श्रीमद भागवत में भी कहीं तृतीय स्कंध में उन्होंने कहीं प्रस्तुत किया उस, उसकी माने सनकादिक कृष्ण के रूप को देख करके नारायण के रूप को देख करके आकर्षित हो गए और उनके तुलसी की जो गंध है उसने ज्ञानियों को भी क्षोभ उत्पन्न कर दिया इसकी कहीं व्याख्या में आगे इसी प्रसंग में व्याख्या में वे ये स्थापित करते हैं कि ब्रह्म को नहीं भगवत स्वरूप को ब्रह्म की उपाधि नहीं माना जा सकता एक बात भगवत स्वरूप को कहीं रजोगुण तमोगुण रहित सत्व का विकार नहीं माना जा सकता और भगवत स्वरूप को कहीं सत्वगुण और रजोगुण का उपमर्दन करके सत्वगुण कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया है ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में सत्वगुण ज्यादा है प्राचुन में कहीं ज्यादा हो गया ऐसा भी नहीं माना जा सकता है इन तीनों का खंडन करके अंत में निष्कर्ष जो बचेगा वो निष्कर्ष बचेगा कि सत्य गुण नाम करके विशुद्ध सत्व नाम करके कोई चीज अलग है भगवत स्वरूप उससे बना हुआ है और वो जो अलग विशुद्ध सत्वात्मक भगवत स्वरूप है उसकी ये विशेषता रहेगी कि वह निर्गुण ब्रह्म को पराजित करके निर्गुण ब्रह्म में में आसक्त जो हुए हैं उनके चित्त को भी आकर्षित करके भगवत भक्ति में लगा देगा ना बहुत कठिन ये ये डिस्क्रिमिनेशन ये बहुत कठिन तो जो ज्ञानी जन भी ज्ञानी जन भी जो भगवत स्वरूप में आकर्षित होते हैं वो विशुद्ध सत्व से युक्त होकर के विराजमान होते हैं परंतु विशुद्ध सत्व न तो ब्रह्म की उपाधि है न विशुद्ध सत्व वह रजोगुण तमोगुण से रहित केवल सत्व है तो वो कहीं क्रियाशील नहीं हो सकता है और वह कहीं प्रचुर में भी नहीं है कि किसी दूसरी वस्तु को सरपास करके वह विराजमान हो रहा हो बल्कि वह भगवान का स्वरूप ही है सगुण जो ब्रह्म है उनका स्वरूप ही है और वो स्वरूप इतना मधुर है कि वह निर्गुण ब्रह्म की भी अपेक्षा ज्ञानियों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो शिव वृंदावन अद्भुत होकर विराजमान तो ये वृंदावन की महिमा है कि यदि यहां की चिन्हय रज का कोई आश्रय ग्रहण करे तो चिन्हय रज का आश्रय ग्रहण कर लेने परम रस सुधा माधुरी रामीणाम ये वृंदावन की स्थिति वृंदावन की जो रज है ये परम परम माने ब्रह्म ब्रह्म की भी अपेक्षा रूप कौन है सगण ब्रह्म उस सगुण ब्रह्म की भी अपेक्षा अधिक रसपूर्ण कौन है बोले श्री कृष्ण और कृष्ण की भी अपेक्षा अधुर अधिक मधुर कौन है बोले श्री मदन मोहन प्रिया के साथ में जब बेराजमान तो चार चीज देकर के परम रस सुधा माधुरी परम माने ब्रह्म रस माने भगवान सुधा माने श्री ब्रिजेंद्र नंदन कृष्ण गोपाल कृष्ण और गोपाल कृष्ण की भी अपेक्षा माधुरी माने श्री राधाकांत जो श्री श्याम सुंदर का जो स्वरूप है वह स्व स्वरूप अद्भुत होकर के विराजमान और श्रीमत वृंदावन की यह स्थली उस परम उससे बढ़कर के रस